तस्नोतर पमाला ज्ञानी की स्थिति जिज्ञासा दूसरों के अपवाद से मुक्त होना ही क्या मुक्ति है समाधान जीवन मुक्ति अवस्था तो यही है कि ज्ञानी का शरीर दिखता है पर चाहे सृष्टि हो चाहे पालन हो या संहार किसी का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है उत्तर काशी में स्वामी श्री देवी गिरिजी महाराज ब्रह्मवेदता महापुरुष थे युवावस्था में प्राणायाम का अभ्यास करते समय भूल से उन्होंने भैंस के दूध से बना मठ्ठा पी लिया जिससे उनका वायु कुपित हो गया पेट में शूल की बीमारी हो गई जो किसी दवाई से गई नहीं योगज बीमारी प्रायः दवा से ठीक नहीं होती वह शूल कभी कभी उठता तो इतनी भयंकर वेदना होती थी कि शरीर पसीने से तर हो जाता था एक महात्मा ने कभी पूछ लिया जी, जब सूल उठता है तो आपको अंदर से कैसा लगता है उन्होंने कहा एक दृष्टांत से समझ लो एक किसान के खेत में मचान बना था एक बुढ़िया उस पर बैठकर डफली बजाती रहती थी जिससे पशु पक्षी खेत नहीं खा पाते थे एक दिन एक ऊंट आकर खेत खाने लगा तो बुढ़िया जोर जोर से डफली बजाने लगी उसे देख ऊट ने कहा बुढ़िया तू तो क्यों व्यर्थ परिश्रम करती है मेरी पीठ पर तो युद्ध के बड़े बड़े नगाड़े बजे हैं उनसे जब मैं नहीं घबराया तो तेरी डफली मेरा क्या कर लेगा ऐसे ही मैं देखता हूँ कि मेरे स्वरूप में अनेक बार सृष्टि हुई और संहार भी हुआ उससे जब हमारा स्वरूप विचलित नहीं हुआ तो यह शूल रूपी डफली हमारा क्या कर लेगी देखो शरीर में भयंकर वेदना होने पर भी उनकी बुद्धि प्रभावित नहीं होती ऐसा ज्ञानी शरीर के कष्टों से मुक्त हो ही गया इसी प्रकार कोई गाली दे अपवाद निंदा करे ज्ञानी को जब उसका स्पर्श ही नहीं होता तो उनसे मुक्त हो ही गया इसी अवस्था का नाम जीवन मुक्ति है स्व से भिन्न जो जगत दिखता है उसकी कोई परिस्थिति उनके ज्ञान को प्रभावित नहीं कर सकती वह स्वयं चाहे तो भी अपने ज्ञान को बाधित नहीं कर सकता जिज्ञासा भगवान क्या ज्ञानी को यह संसार अन्य लोगों की अपेक्षा अलग प्रकार से दिखता है समाधान एक बार हमारे महाराज जी स्वामी अभियानंद जी घाघरा किनारे सूकर क्षेत्र में ठहरे थे उनके साथ उज्जैन वाले शर्मा जी भी थे एक रात महाराज जी ने उन्हें उठाया और कहा कंबल ओढ़कर मेरे साथ चलो दोनों जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए महाराज जी ने उसे कहा मैं अंधकार में भी अखंड सौंदर्य का बोझ कर रहा हूँ जब अंधकार किसी को आँखों दे देता है तब उसके लिए प्रकाश की आँखें निष्प्रभ हो जाती है पूर्णिमा तो अमावस्या की चेली है वस्तुतः पहले व्यक्ति के स्वरूप भूत ऐश्वर्य पर आवरण पड़ता है जिससे व्यक्ति उसे भूल जाता है यही है अंधकार परंतु जो अनुभवी हैं उसे अंधकार के भीतर भी केवल चैतन्य रूपी ऐश्वर्य दिखाई देता है उसकी दृष्टि अंधकार रूपी अज्ञान का भेदन करके चैतन्य का ही अनुभव करती है माया ने पहले हमारे स्वरूप को आवृत कर दिया फिर हमें माइक आँखें मिल गई इन आँखों से वह अखंड ऐश्वर्य नहीं दिखता है माया जब नेत्र देती है तब हमारा वास्तविक नेत्र बंद हो जाता है क्योंकि यह नेत्र हमको माइक वस्तु देखने के लिए ही मिला है जिस ज्ञान नेत्र से अखंड सौंदर्य का बोध होता है वह ढक जाता है जैसे जब आप सो जाते हैं तो यह आंख ढक जाती है और आप स्वप्न की आंख से देखते हैं उससे स्वप्न की वस्तुएं ही दिखाई देती हैं इसी प्रकार माया से स्वरूप पर आवरण होकर ये आंखें मिली है इनसे माई वस्तु ही दिखाई देती है परंतु स्वरूप प्रतिष्ठित ज्ञानी महापुरुषों के ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं जिनसे उन्हें आधारभूत तत्व ही दिखाई देता है इसलिए ज्ञानी की दृष्टि सामान्य जनों से एकदम अलग होती है